प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति उपासना जिज्ञासा शक्ति उपासना का प्रचलन कितना पुराना है समाधान शक्ति उपासना की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है यह वैदिक उपासना है वेदों में शक्ति से संबंधित बहुत से सुक्त हैं जैसे श्रीसूक्त देवी सुक्त लक्ष्मीसूक्त इत्यादि त्रिपुरोपनिषद भावनोपनिषद आरुणोपनिषद देव देव्यथर्वशीर्ष इत्यादि उपनिषद भी प्रसिद्ध हैं जो शक्ति उपासना की प्राचीनता का समर्थन करते हैं पुराणों में देखें तो सबसे अधिक विवरण शक्ति तत्व का मिलता है देवी भागवत ब्रह्मांड पुराण मार्कंडेय पुराण और कालिका पुराण में शक्ति तत्व का भलीभांति भांति प्रतिपादन किया गया है अन्य पुराणों में भी शक्ति उपासना का विवरण मिलता है तंत्रशास्त्र तो शक्ति तत्व के पचपादन के लिए प्रसिद्ध ही है इसलिए शक्ति उपासना की परंपरा प्राचीन व्यापक तथा शिष्ट लोगों के द्वारा ग्राह्य रही है जिज्ञासा अव्यभिचारिणी तथा अनन्य भक्ति में क्या अंतर है समाधान पहले तो अनन्यता और अव्यभिचारिता का अर्थ जानना चाहिए अन्याश्रयानाम त्यागोनन्यता अन्य किसी का आश्रय न लेकर किसी एक का आश्रय लेना उसे कहते हैं अनन्यता यदि वह आश्रय परमात्मा का है तो उसका नाम होगा परमात्मा की अनन्य भक्ति वह हमेशा तदन, तदनन्यत्व ही देखता है परमात्मा से भिन्न किसी को नहीं देखता सभी रूपों में अपने इष्ट को देखता है यही शुद्ध अनन्य भक्ति है कुछ लोग इसका दूसरा अर्थ करते हैं कि हमारे इष्ट को छोड़कर किसी दूसरे देवता के मंदिर में नहीं जाएंगे किसी दूसरे देवता का प्रसाद नहीं लेंगे यह विचार उत्तम नहीं है इससे तो आप अपने इष्ट की व्यापकता को तोड़ रहे हैं व्यभिचारी का अर्थ प्रसिद्ध है यहाँ संबंध है उसे छोड़कर दूसरी जगह संबंध बना लेने वाले को व्यभिचारी कहते हैं अव्यभिचारी का अर्थ हुआ किसी जगह से बने हुए संबंध को नहीं छोड़ना अर्थात यथावत बनाए रखना यदि किसी की के इष्ट के प्रति भक्ति यथावत है वह उसे छोड़कर किसी दूसरे की भक्ति नहीं कर रहा है तो ऐसी भक्ति को अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं इस प्रकार अव्यभिचारिणी तथा अनन्य भक्ति में शब्द मात्र का ही अंतर लग रहा है कहीं कहीं पर व्यभिचारिणी का मतलब अभाव भी होता है तब अव्यभिचारिणी का अर्थ हुआ सदा रहने वाला अव्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य हुआ सदा एक रस रहने वाली भक्ति ऐसी भक्ति किसी निमित्त को लेकर नहीं होती निमित्त को लेकर होने वाली भक्ति निमित्त के समाप्त होने पर समाप्त हो सकती है परंतु यहाँ पर ऐसी संभावना नहीं है जिज्ञासा आप कहते हैं अनंत भक्ति में अपने इष्ट को सभी देवताओं में समान रूप से देखना चाहिए ऐसे में तो इष्ट के प्रति जो दृढ़ निष्ठा है उसके बिखरने की संभावना हो सकती है समाधान इसका मतलब आप मेरे कथन को समझे नहीं आप यह बताइए कि जो इष्ट को सर्वोपरि मानकर उपासना करता है वह अपने इष्ट को भगवान मानता है कि नहीं शिष्टि का कर्ता भी मानता है इससे जितने भी रूप हुए वे उसके इष्ट के ही हुए कि नहीं यदि वह किसी दूसरे का रूप मानता है तो उसका इष्ट बहुत छोटा है व्यापक नहीं उसका इष्ट बहुत कमजोर है ऐसे में उसका अपमान हुआ फिर तो वह भगवान भी नहीं हो सकता यदि तुम उसे भगवान मानते हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि सभी रूप उसी के ही हैं ऐसे में दूसरा कहां से आएगा जिससे तुम द्वेष करो यह जो कहा है कि अपनी बुद्धि को एक जगह केंद्रित करे उसका तात्पर्य इसमें नहीं है कि किसी दूसरे को छोटा मानो ऐसी बात भी नहीं है कि एक जगह बुद्धि केंद्रित करके अन्य जगह व्यवहार नहीं हो सकता ऐसा आप लोग में देखते भी हैं प्रत्येक स्त्री के लिए उसका पति सर्वोपरि है उसका लोक और परलोक संपूर्णतया उसी के आधार पर टिका रहता है फिर भी उसको व्यवहार अनेकों के साथ करना पड़ता है सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है ननद देवर इत्यादि की उपेक्षा नहीं कर सकती इससे उसकी जो पति के प्रति सर्वोपरि दृष्टि है वह तो नहीं गड़बड़ाती इसलिए यहाँ पर अपने इष्ट को सर्वोपरि कहने का तात्पर्य ठीक से समझना चाहिए